अब राजा कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजा और राजो प्रदेशकों तुम कभी मदकारक वस्तु का सेवन न करो और राज्य पालन तथा सत्यों उपदेश से ही प्रजाओं का पालन कर सदैव आनंदित हो और हम लोगों के लिए सब ऐश्वर्य अच्छे प्रकार देवो अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा विद्वानों से विद्या प्राप्ति विषयक याचना करें जिससे उत्तम बुद्धियां होवें और शत्रु जन दूर से भागे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 इत श्रीमत परम हंस परिव्राजकाचार्य श्रीमान गिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्यभाषा सुशोभित ऋग्वेद भाष्य में तृतीय अष्टक के सप्तम अध्याय में 27वां वर्ग और सातवां अध्याय और चतुर्थ मंडल में पांचवां अनुवाक और पांचवां सुक्त समाप्त हुआ अथ तृतीय अष्टके अष्टमो अध्यायः ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव अब 11 ऋचा वाले 51वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में प्रातः काल का वर्णन जिसमें ऐसे विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग पुरुषार्थ से सूर्य के प्रकाश के सदृश विज्ञान को प्राप्त होकर अंधकार की के नृत्य के सदृश अविद्या का निवारण करके आनंदित होओ अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे ब्रह्मचारी जनों जो ब्रह्मचारिणी मेघ के सदृश गंभीर शब्द युक्त थोड़ा बोलने वाली पवित्र और विद्या युक्त होवे वही प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा करके विवाहने योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे पुरुषां जो कन्या अपने सदृश विदुषी और शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली होए वेही स्त्री होने के लिए स्वीकार करने योग्य हैं भावार्थ जो अधिक विद्या बल तुल्य स्वरूप नवीन युवा अवस्था युक्त और सुशील विद्वान अपने सदृश स्त्री को स्वीकार करे वह सुखी होवे और जो स्त्री पति की कामना करती हुई धन और विद्या की उन्नति करे वह सब मनुष्यों को सुखी करने के योग्य होवे भावार्थक इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो जन उत्तम गुणों से युक्त विदुषी सुंदर अपने सदृश्य स्त्रियों को प्राप्त होते हैं वे सदा ही प्रातः काल के सदृश्य प्रकाशमान और सबके बोधक होते हैं भावार्थ जैसे संपूर्ण पात्र वेला तुल्य होती है वैसे ही पत्नियों के साथ सदृश स्त्रियां प्रशंसा करने योग्य होती हैं वह सदा ही युवा अवस्था में युवा पुरुषों को प्राप्त होकर आनंदित हों नहीं जाना जाता है कि कौन नवीन कौन प्राचीन प्रातर वेला होती है वैसे ब्रह्मचर्य से युक्त कन्या होती है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य के साथ प्रातर वेला सदा वर्तमान है वैसे ही स्वयंवर जिन्होंने किया ऐसे स्त्री पुरुष यशस्वी और सत्य आचरण वाले होवें भावार्थ हे मनुष्यों जो शिक्षा को ग्रहण किए हुए रूप और कांति आदि उत्तम गुणों से युक्त विदुषी ब्रह्मचारिणी कन्या होवे उन्हीं को यथा योग्य विवाह हो अब स्त्रियों के लिए उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो स्त्रियां प्रातर वेला के सदृश दुख को नाश करने वाली और सुख को उत्पन्न करने वाली हों वे ही आनंद देने वाली हों अब अगले मंत्र में स्वयंवर विवाह कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो कन्या प्रभात वेला के सदस्य उत्तम प्रकार शोभित सुख को उत्पन्न करती हैं उनके साथ स्वयंवर विवाह से ही मनुष्य श्रीमान होते हैं अब पुरुषों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो परस्पर जनों को उपदेश देकर सत्य का ग्रहण कराते हैं वे सूर्य के सदिश प्रकाश करने और भूमि के सदिश प्रजा के धारण करने वाले होते हैं इस सुक्त में प्रातः काल स्त्री और पुरुष के गुण कर्म वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 51वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 52वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से उषा की तुल्यता से स्त्री के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ वही स्त्री श्रेष्ठ जो प्रातर वेला के सदृश्य वर्तमान है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनु जो माता और मित्र के सदृश वर्तमान प्रातर वेला है वह युक्ति से सब पुरुषों के सेवन करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वही स्त्री सुख देने वाली जो मित्र के सदृश आज्ञा मानने और सेवा करने वाली है वही प्रातर वेला के सदृश कुल की प्रकाशिका होती है फिर स्त्री गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो कभी द्वेष और द्वेष करने वाले के संग को नहीं करती और सत्यवादी और प्रशंसा युक्त है वही स्त्री श्रेष्ठ है अब स्त्रियों की उत्तम व्यवहार में प्रशंसा करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो स्त्रियां किरणों के समान उत्तम व्यवहारों का प्रकाश कराती हैं वे निरंतर कल्याण के लिए कुल की उन्नति करने वाली होती हैं अब उषा के तुल्य स्त्रियों के कर्तव्य कामों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे प्रभात वेला अपने प्रकाश से अंधकार का निवारण करती है वैसे ही विद्यायुक्त स्त्रियां अपने उत्तम स्वभाव से दोषों का निवारण करके उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न आदि से सबकी उत्तम प्रकार रक्षा करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है वही स्त्री बहुत सुख को प्राप्त होती है जो विद्या विनय और उत्तम स्वभाव आदि को से अपने पति को नित्य प्रसन्न करती है इस सुक्त में प्रभात वेला के सदृश त्रयों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 52वां सुक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 53वें सुक्त का आरंभ है इसमें सविता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो विद्वान जन मेघ और सूर्य के संबंध की विद्या को जानते हैं वे दिन और रात्रियों में बड़े कार्य को सिद्ध करके आनंदित होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस परमेश्वर ने प्रजा के धारण प्रकाश और पालन के लिए सूर्य बनाया उसी परमेश्वर की उपासना करके बहुत सुख को प्राप्त होइए भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर संपूर्ण जगत में अभिव्यक्त हो और उस जगत को रच के धर्म और वेद वाणी का प्रचार करके संसार को व्यवस्थित अर्थात जैसा चाहिए वैसा नियत करता उसी को सबका स्वामी जान के निरंतर उपासना करो भावार्थ हे मनुष्यों जिस परमेश्वर ने प्रजाओं में संपूर्ण हित सिद्ध किया और जो भीतर बाहर अभी व्याप्त हो के सबके लिए कर्मों का फल देता है वही निरंतर ध्यान करने योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों जो परमेश्वर तीन प्रकार के संपूर्ण त्रिगुण अर्थात सतो गुण रजोगुण तमोगुण स्वरूप जगत को रच के उत्तम नियमों से पालन करता है उसी की उपासना करो भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर सब जगत का नियामक और सब जीवों के निवास के लिए अनेक प्रकार के स्थान का रचने वाला है उसको छोड़ के अन्य किसी की भी उपासना न करो भावार्थ हे मनुष्यों जो परमात्मा सब दिन सब रात्रिओं में सब जगत की सब प्रकार से रक्षा करता है सब पदार्थों को रच के हम लोगों के लिए देकर हम लोगों को निरंतर आनंदित करता है वह हम लोगों को सदा उपासना करने योग्य है इस सुक्त में सविता अर्थात सकल जगत के उत्पन्न करने वाले परमात्मा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए य 53va sukta aur chautha varg samapt